भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्याद ब्रह्म ज्ञपय्यामी प्रस्तुत त्र यज्जात यमय यमिश्च लीयते तदेक ब्रह्मेती ज्ञापित किमक लीयते च भूतानि च नामरू नाम रूपे सत्यमिति युक्तम सत्यस्य ब्रह्म ब्रह्म मैं तुम्हें का बोध कराऊंगा इस प्रकार प्रसंग आरंभ हुआ। सो so, जिससे जगत उत्पन्न हुआ है जो इसका स्वरूप है और जिसमें यह लीन हो जाता है वह एक ही ब्रह्म है ऐसा यहाँ बतलाया गया है तो भला यह जगत किस रूप से स्थित हुआ उत्पन्न और लीन होता है पंचभूत रूप से नाम नाम रूपात्मक है है और नाम रूप सत्य है। ऐसा बतलाया जा चुका है उस पंचभूत स्वरूप सत्य का ब्रह्म सत्य है कथम पुनरभूतानि सत्यमिति मूर्ता मूर्त ब्राह्मणम मूर्ता मूर्त भूतात्मक कार्य करनात्मका भूतानी, मुर्त मुर्त भूतानी प्राणा अभी सत्यम तेसाम त्यत्मका भूता सत्य सत्यस्य ब्राह्मणदय आरभ्य सवोपनिषद्ध्याख्याणस्यवधारणद्वारण ही सत्य सत्यम ब्रह्मवधार्य अवैस्यम तक त्र के प्राण कियत वह प्राण विषय उप निषद का ब्रह्मोपनिषद पथिगत अवधारियती गुपाराद्यवधारण वह किंतु भूत सत्य किस प्रकार है यह बतलाने के लिए ही यह मूर्ता मूर्त ब्राह्मण है मूर्ता मूर्त स्वरूप होने के कारण देह इंद रूप भूत और प्राण भी सत्य है, जाते है। यही इस उपनिषद की व्याख्या है क्योंकि देह और इंद्रियों के तत्व का निश्चय करने के द्वारा ही सत्य के सत्य ब्रह्म का निश्चय होता है यहाँ यह बताया गया है कि प्राण ही सत्य है और यह उनका भी सत्य है हे प्राण कौन से हैं तथा प्राण विषयक उपनिषदें कितनी और कौन कौन सी है इस प्रकार ब्रह्मोपनिषद के प्रसंग से मार्ग में पढ़ने वाले कुएं और बगीचों आदि के निश्चय के समान श्रुति इंद्रियों और प्राणों के स्वरूप का निश्चय करती है शिशु शिशुस मध्यम प्राण का उसके उपकरणों सहित वर्णन यो संसाधनम स प्रतधानम संस्थम सदा वेद सप्त भातृव्यान वी अयम वा वास् सूं मध्यम प्राणस्तम आधानीद प्रत्याधानम प्राणस्थूण दाम जो कोई आधान प्रत्याधान स्थूण और दाम बंध बंधनजु के सहित शिशु को जानता है वह अपने से द्वेष करने वाले सात भ्रातृभ्यों का अवरोध करता है यह जो मध्यम प्राण है वही शिशु है उसका यह शरीर ही आधान है यह शरीर ही प्रत्याधान है प्राण स्थूढ़ा है और अन्न दाम है यो ह वही शिशु साधानम संप्रत्याधानम संस्थूम सदामम वेद तस्द फल किंत सप्त सप्त संख्याकान ह द्विशतो देश द्विधा संख्या देशकर्तृण्भ भ्रातृव्या तत्र तिसत ये प्राणा भ्रातृव्यान दिवसो भ्रातृव्यानद्धि सप्त्याषयोपलब्धिवार्षरागा सहजता भ्रातृ्य स्वात्मस्था दृष्टि विषय विषयाँ कें देशारो भ्रातृव्य प्रत्यात्मे क्षण प्रतिषेधकोक्त परा चाँनी व्यतीस्वय्भ तत् पश्य इत्यादि त्र ये सुस्वादी वेद तथात्म्यवधारयती स एतान भ्रातृव्यान वरुण वरुणध्य पावनोति विनाशयति जो भी आधान प्रत्याधान स्थूणा और दाम के सह शिशु को जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है वह फल क्या है वह द्वेष करने वाले सात भ्रातृव्यों का अवरोध करता है भ्रातृव्य दो प्रकार के होते हैं द्वेष करने वाले और द्वेष न करने वाले उनमें जो द्वेश करने वाले भ्रातृव्य होते हैं उन द्वेषी भ्रातृव्यों का वह अवरोध करता है सिर में स्थित जो सात प्राण विषयोपलब्धि के द्वार है उनसे होने वाले विषय संबंधी राग साथ, साथ उत्पन्न होने वाले होने के कारण भ्रातृव्य है क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टि को विषयोन्मुख करते हैं तथा वे द्वेष करने वाले भ्रातृव्य हैं कारण वे प्रत्यगात्म दर्शन को रोकने वाले हैं कठोपनिषद में भी कहा है स्वयंभु परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है इसलिए जीव बाह्य विषयों को देखता है अंतरात्मा को नहीं देखता इत्यादि सो जो कोई इन शिशु आदि को जानता है इनके यथार्थ स्वरूप का निश्चय करता है वह इन भ्रातृव्यों का अवरोध अपावरण, अर्थात विनाश कर देता है तस्म फलश्रवणे नाभिमुखी भूताया अयम व शिशु कोशौ योजन मध्यम प्राण शरीरमध्ये यिंगात्मा यर आविष्ट बृहन् पंडर पंडरवास सोमराजनु जमन प्रभृती कशक्ता परवीशंकूरदर्शना स येस शिशुरीवेस्वितरकदुवा इस प्रकार फल श्रवण से अभिमुख हुए उस गार्ग से अजात शत्रु कहता है निश्चय यही शिशु है यह कौन जो यह मध्यम प्राण है शरीर के मध्य में जो यह लिंगात्मा प्राण है जो पांच प्रकार से शरीर में प्रविष्ट होकर बृहन पांडव पांडरवास सोम और राजन इन नामों से कहा जाता है जिसमें वाणी और मन आदि इंद्रियां विशेष रूप से निबद्ध हैं जैसा कि घोड़े के पैर बांधने के मेघों के दृष्टांत से बतलाया गया है वह यह प्राण शिशु के समान अन्य इंद्रियों की तरह विषयों में पटु न होने के कारण शिशु है शिशुम किम किशोर शिशोर से कारणात्मन आधानम मूल मंत्र में शिशुम साधनम ऐसा कहा गया है सो उस वर्ष रूप इंद्रियशिशु का आधान क्या है तेदमें शरीर आधानम कार्यात्मक आधीयेस्मधान तिशो प्राण से अस्म ही कारण्यधिष्ठिता लब्धात्मक न्यूपल्वार भवन्ति नतु प्राणमात्र तथा ही दर्शित अजातशत्रुना उपसंगषु कर्णसु नो विज्ञानम नोपलभ्यते शरीरदेश्यूठेश विज्ञानम उपलब्धमन उपलब्धते तच्च दर्शित पाणी प्रेषण प्रतिबोधन उसका यह कार्य रूप भौतिक शरीर की आधान है जिसमें कुछ रखा जाए उसे आधान कहते हैं अतः उस शिशु अर्थात प्राण का यह शरीर अधिष्ठान है क्योंकि इसमें अधिष्ठित होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली इंद्रियां विषयों की उपलब्धि का द्वार होती है वे केवल प्राण मात्र में ही निबद्ध नहीं होती ऐसा ही अजात शत्रु ने दिखलाया भी है इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर विज्ञान में की उपलब्धि नहीं होती शरीर स्थान में एकत्रित हुई इंद्रियों में तो उपलब्धिकर्ता के रूप में ही विज्ञान में की उपलब्धि होती है यह बात हाथ दबाकर जगाने के द्वारा दिखाई गई है इदम प्रत्याधानम शि प्रदेश विशेषु प्रति प्रत्याधीयत इति प्रत्याधान प्राण स्थूणा अन्नपान जनिता शक्ति प्राणो बल मि पर बलावस्टम्भों प्राणों शरीरें सयत्रात्मा बल्यम नेत्य सम्मोहिव इति दर्शनार्थ यह सिर्फ प्रत्याधान है इसका प्रदेश विशेषों के प्रति प्रत्याधान किया जाता है इसलिए यह प्रत्याधान है प्राण स्थूणा अर्थात अन्नपान जनित शक्ति है प्राण और बल ये पर्यायवाची है इस शरीर में बल का आधार ही प्राण है जैसा कि जिस अवस्था में यह जीव शरीर को निर्बल करता हुआ सम्मोह को प्राप्त होता है इस वाक्य में देखा जाता है यथावस्थूणावष्टंभ एवं शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूणेती के जिस प्रकार बछड़ा स्थूणा खूटे के आश्रित होता है उसी प्रकार शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूणा है ऐसा किन्हीं का मत है शरीर पक्षपाती वायु से श्वासोच्छ्वास करने वाला शरीरांतरवर्ती प्राण समझना चाहिए उसके अधीन ही इंद्रियामानी प्राण ग्रहण किया जाता है इसलिए यह उसके खूटे बंधन स्थान के समान है भरती प्रपंच आदिकार अन्न दाम अन्न ही त्रेधा परिणमते यूल परिणाम स एक भूत इमाति मूत्रम च पुरष यो मध्यमो रस स रसो लोहितादी क्रमेण सप्तधातुक स्व्य शरीर सप्तधा उपचियते उपचीयते नमय्वात विपर्यये पक्षीयते पतति योरस अमृत उर्क इति प्रभु प्रभावित कथ्यते नाभे ऊर्जं हृदयदेशदयाद विप्रसु द्वासप्तनासहसु अवेशकरणसातूप लिंग शिशुसक शरीरे स्थित भवति उभयतः करण उपजनयस्थूाख्यम तेना पास सदावत भवति अन्नदा बंधूं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 उसकी शरीर में स्थिति रखने का कारण होता है इसी से जिसके दोनों ओर पास है ऐसी बछड़ा बांधने की रस्सी के समान अन्न प्राण और शरीर का बंधन है मध्यम प्राण रूप शिशु के नेत्रांतर्गत सात अक्षीतियां, इधानी तस्व शिशो प्रत्याधान ऊस चक्षुसी चक्षुषी का नोपनिषद उच्यते अब प्रत्याधान में आरूढ़ उसी शिशु के नेत्र में कुछ उपनिषदें बतलाई जाती है तमेताक्षत उपतिषंते तलोह राजस्तारेनमद्रोन्वा योथ या अक्षनापस्ता पर्जन्यो या कनील का तयादित्यो येना शुक्ल तेरेन्द्रोधर्यन वर्तया पृथिव्यन्वायत्ता दौरुत्तरयान छीय तेज एवं वेद उसका ये सात अक्षितिया उपस्थान स्तमन करती है उनमें से जो ये आँख में लाल रेखाएं हैं उनके द्वारा रुद्र इस मध्य प्राण के अनुगत है और नेत्र में जो जल है उसके द्वारा मेघ जो कनिन का दर्शन शक्ति है उसके द्वारा आदित्य जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इंद्र अनुगत है नीचे के पलक द्वारा पृथ्वी इसके अनुगत है एवं ऊपर के पलक द्वारा द्व्योलोक जो इस प्रकार जानता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता तमेता सप्ताक्ष उपतिष्ठन्ते तम कर्णात्मक प्राण शरीर न बंधन चक्षुव्यूढ़ वक्षमाणा सप्त सप्त सप्तसका अक्षतुवादतिषंते यदि मंत्रकूपूर्व आत्मनेपदी इं धानानि मंत्रस्थनी कर्णय तिठते रोत्राप्यापद न विरुद्ध उपस्थान करती हैं शरीर में अन्न के कारण रहने वाले नेत्र स्थान में आरूढ़ कही जाने वाली सात सात संख्या वाली अक्षितियाँ जो अक्षिति अक्षयता का कारण होने के कारण अक्षिति कहलाती है रहती है यद्यपि उपमंत्र करणे इस पाणिनी सूत्र के अनुसार उपपूर्व पूर्वक स्था धातु मंत्रकरण अर्थ में आत्मने पद होता है तथापि यहाँ भी, भी रुद्रादि सप्त देवता संज्ञक करण मंत्र स्थानी ही है इसलिए यहाँ भी उपपूर्वक स्था धातु में आत्मने पद रहना विरुद्ध नहीं है कास्ताअक्षितुच्यन्ते त्र या प्रसिद्धा अक्षनक्षणी लोहिण्यो लोहिताज्योरेखा ताभर्द्वारता मध्यम प्राणम रुद्रोन्वायत्गत अथ या अख्षन धुमादि माना रद्भीर द्वार संगे नाज्यम तेरभता पजन्यो दैवता जत्ग उपतिषत इतर्थ सचारण्यभूत क्षिति प्राण से पर्जन्य प्राणा प्राण इति श्रुत्यंतरा वे अक्षितियाँ कौन सी है सो बतलाई जाती है उनमें यह जो नेत्र के भीतर लोहित वर्ण की प्रसिद्ध राजियां रेखाएँ हैं उन द्वारूता रेखाओं के द्वारा दुद्र इस मध्यम प्राण के अनुगत है तथा तो नेत्र में जो धूमादि के सहयोग से अभिव्यक्त होने वाला जल है उस द्वारभूत जल के द्वारा देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत हैं वह प्राण का अन्नभूत अखिति है जैसा कि मेघ के बरसने पर प्राण आनंदित हो जाते हैं इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है या कनीन का दिक्षक्ति कनिकया द्वारेणादित्यो मध्यम प्राणम उपतिष्ठते यक्षुषी तेनमं अग्निपतिषते युक्ल चक्षुषी तेनेद्रधरया वर्तनया पक्षनमं पृथिव्यन्वायत्ता अधरवसा दौर ऊर्धवसा एकताूता सतत जो वेद तसे ही तत्फलमशान एवं भेदा। जो कनीन का दर्शन शक्ति है उस कनीन का के द्वारा आदित्य मध्यम प्राण में प्रवेश करता है नेत्र में जो कृष्ण वर्ण है उसके द्वारा अग्नि उसमें उपस्थित होता है नेत्र में जो शुक्ल वर्ण है उससे इंद्र और नीचे के पलक द्वारा इसमें पृथ्वी अनुगत है क्योंकि इन दोनों की अधरत्व में समानता है तथा ऊपर के पलक द्वारा द्विलोक अनुगत है क्योंकि ऊर्धत्व में उन दोनों की समानता है ये सातों निरंतर प्राण के अन्न होकर उपस्थित होते हैं इस प्रकार जो जानता है उसी यह फल प्राप्त होता है जो इस तरह उपासना करता है उसके अन्न का कभी क्षय नहीं होता स्रोत्रादि प्राणों के सहित सिर में चमसद दृष्टि का विधान